पतंजल योग प्रदीप सट दर्शन समन्वय प्रकृति के तीन गुण हिरण्यगर्भ संवर्त भूत जातः पतिरेक आशीत हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतों के एक पति थे जिस प्रकार महतत्व ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व के ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण कर रहा है उसको यथार्थ रूप से समझाने के लिए इस स्थूल जगत में न तो कोई शब्द मिल सकता है और न कोई सर्वांश में ठीक ठीक घटने वाला उदाहरण फिर भी इसको तीन प्रकार से बतलाया गया है पहला जैसे वायु भोनों में व्यापक है इसी प्रकार चेतन तत्व महतत्व में व्यापक हो रहा है यथा वायुर्थको भोनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो वह एकस्त तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्ठा कठोपनिषद जिस प्रकार एक वायु तत्व सारे भोनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप उन जैसा रूप वाला हो रहा है इसी प्रकार एक आत्मा जो सबका अंतरात्मा है रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से बाहर भी है दूसरा जैसे सूर्य जलाशयों में प्रतिबिंबित हो रहा है इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व महत्त्व, विशुद्ध विशुद्धसत्व में चित्त तथा अनंत बष्टि चित्तों में प्रतिबिंबित हो रहा है यथा एक तो भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकधा बहुधा चुश्यते जलचंद्रव एक ही भूतात्मा भूत भूत में विराजमान है जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूप में समष्टि विशुद्ध सत्व में चित्त में एकत्व भाव से और व्यष्टि सत्व चित्तों में बहुत तो भाव से प्रतिरूप हो रहा है जैसे चुंबक पत्थर की सन्निधि से लोहे में क्रिया उत्पन्न होती है इसी प्रकार चेतन तत्व के ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण महत्वत्व में ज्ञान नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है यथा निरिच्छे संस्थित रत्ने यथा लोह प्रवर्तते सत्ता सत्तामात्रेण देवेन तथा चाँम जगज्जन सांख्य प्रवचन भाष्य जैसे बिना इच्छा वाले चुंबक के स्थित रहने मात्र से लोहा प्रवृत्त होता है वैसे ही सत्ता मात्र देव परमात्मा से जगत की उत्पत्ति आदि होती है आभ्यंतर दृष्टि रखने वाले तत्ववेताओं के लिए ये तीनों उदाहरण समानार्थक है चेतन तत्व के महत्व में प्रतिबिंबित होने और बीज रूप से छिपे हुए विशुद्ध सत्व में चित्त में समस्त अहंकार के और सत्य चित्तों में व्यष्टि अहंकार के क्षोभ पाकर अहम भाव से प्रकट होने को उपनिषदों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है यथा सो सोकामयत बहुश्याम प्रजा येति ये सपो तप्यत सतपस्त्वाइं सर्व असृजत यदिद किंच तदेवानु तदेवानुप्राविशत उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊँ मैं प्रजावाला हूँ उसने तप तपा तप तपने से पीछे उसने संबंध सब को रचा जो कुछ यह है इसको रचकर वह इसमें प्रविष्ट हुआ यह स्पष्ट है कि अपने को अपने आप रचना और अपने में अपने आप को प्रवेश करना ये दोनों बातें असंभव हैं क्योंकि यह दोनों क्रियाएं कर्जा से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखती है और यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है दूसरा महत्त्व का विषय परिणाम अहंकार पुरुष चेतन तत्व से प्रतिबिंबित महत्त्व ही सत्व में रजस और तमस की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिरमुख हो रहा है इस अहंकार से ही कर्तापन का भाव आरंभ होता है